स्वत:रूप उपनिषद शंकर भाष्य अध्याय क्षय मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा अन्य हेतुओं का निषेध ज्ञावा देव मुच्यत कस्मा पुनः तमेव तमेव्वा मुच्यते नान्य नेत्रह ऊपर यह कहा कि उस देव को जानकर मुक्त हो जाता है अब यह बतलाते हैं कि उसी को जानकर क्यों मुक्त होता है किसी और कारण से क्यों नहीं होता एको हंसो भुवन सध्ये सएवा अग्नि सलिले सन्निविष्ट तमेव विदि मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते जना इस भुवन के मध्य एक हंस है वही जल में रूप देह में स्थित अग्नि है उसी को जानकर पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है इससे भिन्न मोक्ष प्राप्ति का कोई और मार्ग नहीं है एक, एक परमा हिद्यादिबंधकारणमीति हंसो खुणस्यास त्रैलोक्य मध्ये नान्य अग्नि कस्तवा अग्निरीवाग्नि अवैद्यात्कार सेहकवाद उत्तम च इति व्योहतीग्निरीश्वर सलिलेहात्मना पिणते उत्तम चली तो पंचम्याम आहुतावापुरशवचसो सन्नीष्ट निविष्टः अथवा अच्छा सलील सलिले यज्ञदानादिना सलिलव स्व्ये यज्ञ सन्निविष्टो सन्निष्टो वेदातवाक्यांथ सगान फलकारूपो अविद्या तत्कार्य दाहक इतना तमेव्वा मृत्युमेति नान्य पंथा एकः इत्यादि एक परमात्मा जो अविद्यादि बंधन के कारण का हनन करता है इसलिए हंस है इस भुवन त्रिलोकी के मध्य में स्थित है और कोई नहीं क्यों नहीं है क्योंकि वही अग्नि है अविद्या और उसके कार्य का दाह करने वाला होने से वह अग्नि के समान अग्नि है कहा भी है ईश्वर आकाशातीत अग्नि है इत्यादि सलील में अर्थात देह रूप में परिणित हुए जल में जैसे कहा है इस प्रकार पांचवी आहुति में आप जल पुरुष नाम वाला हो जाता है सन्निविष्ट आत्मभाव से सम्यक्त रूप से स्थित है अथवा सलिले यज्ञ दानादि द्वारा सलिल जल के समान स्वच्छ किए अंतकरण में स्थित वेदांत वाक्यार्थ के सम्यक ज्ञान के फल स्वरूप से अविद्या और उसके कार्य का दाह करने वाला अग्नि ऐसा भी अर्थ हो सकता है अतः उसी को जानकर पुरुष मृत्यु के पार हो जाता है मोक्ष के लिए कोई और मार्ग नहीं है परमेश्वर के स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन परम पद प्राप्तये पुनरपि तमेव विशेष परम पद की प्राप्ति के लिए श्रुति फिर भी उसी को विशेष रूप से प्रदर्शित करती है स विश्वकृत विश्वविद्ता ज कालकारो गुणी सर्विद्य प्रधान क्षेत्र जुणेश संसार मोक्ष बंध हेतु व विश्व का कर्ता विश्ववेदता आत्मजोनि स्वयंभू ज्ञाता काल का प्रेरक अपहृत पापमहत्वादि गुणवान और संपूर्ण विद्याओं का आश्रय है तथा वही प्रधान और पुरुष का अध्यक्ष गुणों का नियामक एवं संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है कृदिति स विश्वकृदीति विश्वस्य विश्वस्कर्ता विश्वम भेदती विश्वविद आत्मा चासौ योनिश्चेत्मयोनि जानातीज्ञ सर्वत्मा चोनि सर्वैतन्य ज्योतिर कालकार काल से कर्ता गुण्यपहत पाप्मा विदित प्रपंच प्रधानमंत्र क्षेत्रोंो विज्ञात्मा तय पति पालीता गुणा सामीश संसारोक्ष बंधना हेतु कारण स विश्वकृत वह विश्वकृत विश्व का करता है विश्व को जानता है इसलिए विश्व भेदता है आत्मा और योनि है इसीलिए योनि है जानता है इसलिए ज्ञ है तात्पर्य यह है कि वह सबका आत्मा सबका योनि, उत्पत्ति स्थान और सर्वज्ञ अर्थात चैतन्य ज्योति है तथा कालाकार काल का करता और गुणी अपहृत पापमत्वादी गुणवान है यह सब विश्वभिद इस विशेषण का विस्तार है इसके सिवा वही प्रधान अव्यक्त और विज्ञान आत्मा इन दोनों का पति पालन करने वाला सत्वरज तम इन तीनों गुणों का नियामक तथा संसार के मुख्य स्थिति और बंधन का हेतु यानी कारण है किंच तथा स तन्मयोश्यामृत ईश संस्थो जर्वज्ञुवनश्या या ईशे अस्य जगतो नित्यमेव हेतु वह तन्मय जगद्रूप अथवा ज्योतिर्मय अमरण धर्मा ईश्वर रूप से स्थित ज्ञाता सर्वगत और इस भुवन का रक्षक है जो सर्वदा इस जगत का शासन करता है क्योंकि इसका शासन करने के लिए कोई और समर्थ नहीं है स तन्मय इति स तन्मयो विश्वात्मा अथवा तन्मयो ज्योतिर्मय तस्य भाषा सर्विदम विभाति इतक्षच्य अमृतो सम्यक् अमृत अमरणर्माशे स्वामी सम्य वीक्षतीसा वीस संस्था जाती गर्वग भुवन सोप्ता पालता य ईश इष्टेशेश जगत नित्यम नियमें नान्यो हेतुसम विद्य ईशनाय जगदीशनाय के लिए भगवत गति का उपदेश यस् स एव संसार मोक्षस्थितिबंध हेतु तस्मा तमेव मुमुक्षु सर्वात्मना शरण प्रपद्येत गेद प्रतिपादय आहा क्योंकि वही संसार के मोक्ष स्थिति और बंधन का हेतु है इसलिए मुमुक्षु पुरुष को सब प्रकार उसी की शरण में जाना चाहिए यह प्रतिपादन करने के लिए श्रुति कहती है यो ब्रह्मांडम विदधा पूर्व यो वै वेदांत प्रणत तस्वय तमहदेम आत्मबुद्धिप्रकाशमुक्ष वै शरणमहम प्रपद्ये जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है अपनी बुद्धि को प्रकाशित करने वाले उस देव की मैं मुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ यो ब्रह्माणमित यो ब्रह्माणम हिण्यगर्भम विदधा सृष्टवान् पूर्व सर्गादौ यो वै वेदांश प्रणोति तस्म शब्दों तम ह्रीशब्दोवधारणे तमे परमानमच तमे धीरो कुर्वित विज्ञा प्रज्ञा कुरीतब्राह्मण शब्दान वाचो विज्ञापन हिस्तम जानता देवं ज्योतिर्मय आत्मनि या बुद्धिस्त प्रसादक प्रसन्ने बुद्धि तद्ह प्रमा निष्प्रपंचाब्रत्तिषते वर्तते आत्मबुद्धि प्रकाशमें अीयते आत्मबुद्धि प्रकाशय तिथ्यात्मु प्रकाशम अथवा अथवात्म प्रकाशो सव प्रकाशत्म बुद्धिप्रकाश मुख्य वै वधारणे मुमुक्षरे वन फलांतरम इन क्षरण हम यो ब्रह्मांडम इत्यादि जिसने पहले अर्थात श्रेष्ठ के आरंभ में ब्रह्मा हिण्य को रचा है और जो उसके लिए वेदों को प्रवृत्त करता है तह यहाँ ह शब्द निश्चयार्थक है अर्थात उसी परमात्मा को कहा भी है बुद्धिमान ब्रह्मवेत्ता उसी को जानकर उसी में मनोनिवेश करें बहुत से शब्दों शास्त्रों को न पढ़े क्योंकि वह तो वाणी को पीड़ित करना ही है तथा उसी एक आत्मा को जानो इत्यादि देव ज्योतिर्मय अपने में जो बुद्धि है उसका प्रसाद विकास करने वाले क्योंकि परमेश्वर के प्रसन्न होने पर बुद्धि यानी परमेश्वर विषयणी परमा भी निष्प्रपंच ब्रह्माकार से स्थित हो जाती है दूसरे लोग यहाँ आत्मबुद्धि प्रकाशम ऐसा पाठ मानते हैं तब यह अर्थ होगा अपनी बुद्धि को प्रकाशित करता है इसलिए तो जो आत्मबुद्धि प्रकाश है अथवा आत्म ही बुद्धि है वही जिसका प्रकाश है उस आत्मबुद्धि प्रकाश की मैं यहां वही शब्द निश्चयार्थक है अतः तात्पर्य यह है कि मुमुक्ष होकर ही शरण लेता हूँ किसी अन्य फल की इच्छा करता हुआ नहीं एवं तवत्सृष्टियादिना यक्ष्यम स्वरूप दर्शित अथेदानीम तत्स्वरूपे दर्शयति। इस प्रकार यहाँ तक सृष्टियादी कार्य से लक्षित होने वाले जिस स्वरूप का वर्णन किया है उसी को अब साक्षात् स्वरूप से प्रदर्शित करते हैं निष्कल निष्क्रिय शांत निर्वध्यम निरंजनम अमृतस्य से परम थेतुम दग्धेन्धन जो कलाहीन क्रियाहीन शांत अन अनद्य निर्लेप अमृत का उत्कृष्ट सेतु और जिसका ईंधन जल चुका है धूमादशून्य अग्नि के समान दे दीप्यमान है उस देव की मैं शरण लेता हूँ इति कला अवयवा निर्गता यस्मा निष्कल निरवयमितर्थ निष्क्रिय स्वमहिम अप्रतिष्ठित कूटस्थम शांत उपसंहृतसर्विककार अगर्हणीय निरंजन निर्लप अमृतसमृत मोक्ष सेतुरीवे संसारहोदे उत्तायमृत परम से दग्धेन्धनालिव देदीप्यम झटझटा जट निष्कलम इत्यादि जिससे कला यानी अवयव निष्कल गए हैं निकल गए हैं उस निष्कल अर्थात निरवयव निष्क्रिय अपनी महिमा में स्थित अर्थात कूटस्थ शांत जिसके सब विकारों का अंत हो गया है निर्वध्य अनिंद्य निरंजन निर्लेप अमृत अम्रित यानी अमृतत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो सेतु के समान सेतु है क्योंकि वह संसार सागर से पार होने का साधन है उस अमृतत्व के परम सेतु तथा जिसका ईंधन जल गया है उस अग्नि के समान देदीप्यमान जगमगाते हुए देव की मैं शरण लेता हूँ परमात्म ज्ञान के बिना दुख निवृत्ति की असंभावना किमि तमेव विदे मुच्चते इति नाहा तो क्या उसी को जानकर पुरुष मुक्त होता है किति और साधन से नहीं इस पर कहते हैं यदा चर्म बदा का महान तदात एवं अभिज्ञाया दुख श्यात तो भविष्य थी जिस समय लोग चमड़े के समान आकाश को लपेट लेंगे उस समय उस देव को न जानकर भी दुख का अंत हो जाएगा अर्थात तात्पर्य है कि परमात्मा को बिना जाने दुख का अंत होना ऐसा ही असंभव है जैसा कि विभू और अमूर्त आकाश को परिचिन्न एवं मूर्त स्वरूप चर्म के समान लपेटना यदि यदा यर्म संकोच्यकाशम अमूर्त व्यापन यदि वेषयिष्य संवेषयिष्यनवास्ता देंव ज्योतिर्मयूता नस्तम यतज्ञात्मस्थित असनाजा संसिष्ट परमात्मा अभिज्ञा दुखसध्यात्मक ही भौतिक सदि दैविक श्यातों विनाशो भविष्यति आत्मा ज्ञान निमित्तवा संसार से यदा इत्यादि जिस समय जैसे कोई फैले हुए चमड़े को लपेट ले उसी प्रकार यदि अमूर्त और व्यापक आकाश को भी मनुष्य सम्यक प्रकार से लपेट ले उस समय देव यानी ज्योतिर्मय उदय अस्त से रहित ज्ञान स्वरूप से स्थित क्षुधादि से असंस्पृष्ट परमात्मा को बिना जाने भी आध्यात्मिक आधिभौतिक एवं आधिदैविक दुख का अंत विनाश हो जाएगा क्योंकि आत्मा के अज्ञान से ही संसार की स्थिति है यदत् परमात्म आत्मवेद आत्म न जानाति, जाति तवत्तापत्रभूतौ मकर नितः कृष्माण प्रेततिजग्मनुष्यादीवभा आपन्नो मो मोमुह्यम संसरतीदा पुनः पूर्व अनपरम नेति नेता लक्षण असनाया संस्पृषमूद अस्तमितमनावस्थित पूर्णाननंद परात्मा परमात्मान आत्म साक्षा जाति तदा निरस्ता जान तत्कार पूर्णाननंदो उत्त अनावृत ज्ञान तेन मुह्यं जंतव ज्ञान तो तज्ञान ये नासीम तवज्ञान प्रकाशितुद्ध्यत्म तंष्ठा तत्य गच्छन तुनरावृत्ति ज्ञान निर्धत कलमशाह तात्पर्य यह कि जब तक पुरुष परमात्मा को आत्म स्वरूप से नहीं जानता तब तक वह अजन्मा होने पर भी तापत्र से अभिव्यूत हो मकरादि के समान रागादि द्वारा इधर उधर खींचा जाता हुआ प्रेत तिरक एवं मनुष्यादि योनियों में जीव भाव को प्राप्त हो अत्यंत मोह व संसार में भटकता रहता है किंतु जिस समय वह कारण कार्य भाव से रहित नेत नेति आदि भाग के द्वारा लक्षित क्षुधादि से असंस्पृष्ट उदय अस्त से रहित ज्ञान स्वरूप से स्थित पूर्णानंदमय परमात्मा को साक्षात स्वरूप से जानता है उस समय अज्ञान और उसके कार्य से छूटकर कर हो जाता है कहा भी है ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है इसी से जीव मोह में पड़ते हैं जिन्होंने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को नष्ट कर दिया है उसके प्रति वह ज्ञान समस्त रूप मात्र को प्रकाशित करने वाले सूर्य के समान उस ज्ञे परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है उस परम ज्ञान में ही जिनकी बुद्धि लगी हुई है वह ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म ही जिनका आत्मा है उस ब्रह्म में जिसकी दृढ़ निष्ठा है और जो उसी के परायण अर्थात आत्मरति है वे ज्ञान द्वारा समस्त दोषों से मुक्त हो अपनरावृत्ति को प्राप्त हो जाते हैं श्वेता स्वतर विद्या का संप्रदाय तथा इसके अधिकारी संप्रदाय परंपरया ब्रह्म विद्या या मोक्ष प्रदत्व प्रदर्शय संप्रदाय विद्याधिकिण च दर्शयति संप्रदाय परंपरा के द्वारा ब्रह्म विद्या का मोक्ष प्रदत्व प्रकर्शित प्रदर्शित करने के लिए श्रुति इसके संप्रदाय और इस विद्या के अधिकारी को प्रदर्शित करती है तप प्रभावाद प्रसादाच ब्रह्म है श्वेताश्वतरोथ विद्वान अत्याश्रमिभ्य परम पवित्रम प्रवाच सम्य से श्वेताश्वतर ऋषि ने तपोबल और परमात्मा की प्रसन्नता से उस प्रसिद्ध ब्रह्म को जाना और ऋषि समुदाय से सेवित इस परम पवित्र ब्रह्म तत्व का सम्यक प्रकार से परमहंस संन्यासियों को संदेश उपदेश किया तपर प्रभावादिति लक्षणस्य तत्र प्रभादी तपसाए से त्र तप्द सेधवत्ता कर्मण्पल मनस्चेन्द्रिया चैकाग्र परम तपैति स्मरण तरच तपसस्वेतारेयमेन सत्व तत्वाद्या देव प्रसाद कैवल्यम उद्देश्य तदधिक सिद्ध बहुजन्मसु सम्यगाराधित आराधित परमेश्वर से प्रसाद ब्रह्म पर महत्व तप प्रभावात्त तपस अर्थात कृच्छाचांद्राय रूप तप के प्रभाव से क्योंकि उसी में तप तपशब्दरूढ़ है यह विधिवत अनुष्ठान किए हुए निदिकर्मों का उपलक्षण है क्योंकि मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है ऐसा स्मृति वाक्य है वह संपूर्ण तप श्वेताश्वतर ऋषियों में इसी में नियम से होने के कारण उसके प्रभाव जानी सामर्थ्य थे तथा भगवान की कृपा से कैवल्य पद के उद्देश्य से थे, उसका अधिकार प्राप्त करने के लिए अनेकों जन्म पर सम्यक प्रकार से आराधना किए हुए परमेश्वर की प्रसन्नता थे जिसकी महिमा की कोई सीमा नहीं है ह प्रसिद्धि तदिद्योतनाथ श्वेता शतरो नाम ऋषि विद्वान्थोक्त ब्रह्म परंपरा प्राप्त गुरुमुखा श्रुवा मनन निदीध्यासना सत्कारादि ब्रह्मास्मृत्य परी कृता खंडसाक्षात्कार उस ब्रह्म को यहाँ हर शब्द प्रसिद्धि का द्योतक है श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने जाना अर्थात यथावत् रूप से वर्णन किए हुए परम्परागत ब्रह्मतत्व को गुरुदेव के मुख से श्रवण कर मनन निदिध्यासन आदर श्रद्धा निरंतर अभ्यास एवं सत्कारादि के द्वारा मैं ब्रह्म हो इस प्रकार अपरोक्ष किया अर्थात अखंड वृत्ति से उसका साक्षात्कार किया अथ स्वानुभवदारतर आत्श्रमेभ्य अति पूजायांट चतुष्टय साधनचतुसंपत्ति महिना स्वेशु देहादिस्वपि जीवन भोगादी स्वनावद्य अत एव वैराग्य तदुक्तम् पुष्क न सैन तस्माद् ब्रह्मदर्शन तस्माक्षेतर बुधो यत्न सर्वदा एते यदा जायते स्मृत्यंतरे चा मनसवैराग्य जाएँ के सर्वस्तुषु तद्व सं विद्वान्थापति भवि परमसन्निस्तवाद्याम तथा च चूयते न्यास ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा तानि वा ब्रह्म तराणी तपांसी न्यास एवाचयत चतर्विधाक्षुभव बहुूद कुटीचक हंस पर हंस पश्चात उत्तम स्मरणा चेभ्यो अत्याश्रमेभ्य पम प्रकृतम ब्रह्म तदव पर उत्कृष्टतम निरस्तसमस्ता तत्कारशय सुख पवित्रम शुद्ध प्रकृति प्राकृतादि मल विनेर मुक्तम ऋषि विनमिशजुष वामदेवसनकादीना संघय समूह जुष्ट से सम्यक सम्यक आत्म सम्यक्परभात प्रियतमानंद आत्मनस्तु प्रियं भवति इति काम सम्यगात्मन प्रियतीुते सम्यत्मत परी भवति तथा सम्यगित काका येनो भयत्रानुसंगह कर्तव्य प्रोवाचोकवान फिर अपना अनुभव दृढ़ करने के पश्चात उसे अत्याश्रमियों को अति शब्द पूजार्थक है ऐसी स्मृति होने के कारण अत्यंत पूजनीय आश्रम वालों को अर्थात साधन चतुष्टय की पूर्णता के प्रभाव से जिनकी अपने शरीरादि तथा जीवन और भोगादि में भी आस्था नहीं थी उनको अतः पूर्ण वैराग्यवानों को इसका उपदेश किया ऐसा ही कहा भी है यदि पूर्ण वैराग्य न हो तो ब्रह्म ज्ञान निष्फल है अतः बुद्धिमान पुरुष को सर्वदा प्रयत्नपूर्वक वैराग्य की रक्षा करनी चाहिए तथा दूसरी स्मृति में कहा है जिस समय मन में समस्त वस्तुओं के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए उसी समय विद्वान को संन्यास ग्रहण करना चाहिए नहीं तो उसका पतन हो जाएगा इस प्रकार जो परमहंसन्यासी हैं वे ही अत्याश्रमी हैं ऐसा ही श्रुति भी कहती है न्यास ही ब्रह्मा है ब्रह्मा ही पर परब्रह्म है पर ही ब्रह्मा है ये सब तप निकृष्ट है संन्यास ही सबसे बड़ा है इत्यादि तथा बहुधक कुटीचक हंस परमहंस ये चार प्रकार के भिक्षु हैं इनमें जो जो पीछे वाला है वह वह उत्तरोत्तर उत्तम है ऐसी स्मृति भी है उन अत्याश्रमियों को उस प्रकृत पर का अर्थात उत उत्कृष्टतम संपूर्ण अविद्या और उसके कार्य से रहित निरतिशय सुखैक रस स्वरूप पवित्र शुद्ध यानी प्रकृति और प्रकृति के कार्य आदि मल से रहित ब्रह्म का जो ऋषि संघ जुष्ट यानी वामदेव एवं सनकादि ऋषियों के समूह से जुष्ट सेवित अर्थात आत्मभाव से सम्यक प्रकार से भावना किया हुआ यानी प्रियतम आनंद रूप से आश्वित है क्योंकि श्रुति भी कहती है आत्मा के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है अतः ऐसा ब्रह्म का जिस प्रकार वह आत्मस्वरूप से पूर्णतया प्रत्यक्ष हो सके उस प्रकार उपदेश किया श्रुति के सम्यक पद का काकाक्षी न्याय से प्रवाच और जुष्टम दोनों पदों के साथ संबंध समझना चाहिए अनाधिकारी के प्रति विद्योपदेश का निषेध यथोक्त परीक्षण पूर्वक विद्या वक्तव्या तद्हाय तदोक्त दोषम विद्या वैदिक गुप्तत्व संप्रदाय परंपरिया प्रतिपादित चाह इस विद्या को उपयुक्त प्रकार के शिष्य की परीक्षा करके उपदेश करना चाहिए उसे छोड़कर इसका उपदेश करने में दोष विद्या का वैदिकत्व गुह्यत्व और असंप्रदाय परंपरा द्वारा प्रतिपादित होना श्रुति बतलाती है वेदांते परम गुह्यम पुराकल्पे प्रचोदित ना प्रशांताय शिष्याय वा उपनिषदों में परम गुज इस विद्या का पूर्वकल्प में उपदेश किया गया था जिसका चित्त अत्यंत शांत रागा रहित न हो उस पुरुष को तथा जो पुत्र या शिष्य न हो उसको इसे नहीं देना चाहिए वेदांत इति वेदांत इति जाकव जातेक वचनम सकलाश्रिप निश्चित स्वति यावत् परम परम पुरुषार्थ स्वरूपम गुह्यम नाम अपि गोप्यतमं पुरा कल्पे कल्पे पूर्व संप्रदाय गोप्यातमें पुराक प्रचोदीत पूर्वक चोदिष्तिदायदर्शन कृतमेत प्रशातायनाय प्रकर्षेण शाता सकलरागादीमल चित्त यम तुशिष्यादात वक्तव्यंतिव तपरीता पुत्रा शिष्याय व स्नेहाना ब्रह्म विद्या न वक्तव्या अन्यथा प्रत्यवायात्तिरि रीति पुनः शब्दार्थ वेदांत इत्यादि वेदांते इसमें जाति में एक वचन है अर्थात सभी उपनिषदों में परम परम पुरुषार्थ रूप गुह्य गोपनीयों में भी सबसे अधिक गोप्य यह विद्या पुरा कल्पे पुराकल्पे कल्प में प्रचोदित हुई उपदेश की गई थी इस प्रकार की इसका संप्रदाय प्रदर्शन किया गया प्रशांत पुत्र को अर्थात जिसका चित्त प्रकर्ष से विशेष रूप से शांत यानी राग आदि संपूर्ण बलों से रहित हो उस पुत्र को या ऐसे ही गुणों वाले शिष्य को इसे देना यानी उपदेश करना चाहिए इससे विपरीत स्वभाव वाले को तथा जो पुत्र या शिष्य ना हो उसे केवल स्नेहादि के कारण ब्रह्मविद्या का उपदेश नहीं करना चाहिए फुटनोट शिष्य और पुत्र के प्रति ही ब्रह्मविद्या का उपदेश करने की विधि का रहस्य यही जान पड़ता है कि जिसे उपदेश किया जाए उसकी उपदेशक के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और ऐसी श्रद्धा केवल पुत्र या शिष्य की ही हो सकती है इसलिए वे ही इसके उपदेश के अधिकारी हैं नहीं तो प्रत्यवाय पाप लगता है यह पुनः शब्द का तात्पर्य है अतएव ब्रह्म विद्या विभक्षुणा गुरुणा चिरकालम परीक्ष शिष्य गुणाम ज्ञात्वा ब्रह्म विद्या वक्त भावः तथा च च्रुति श्रुय एव तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संवत्सर संवश्यथ इति च एक हई वर्षा प्रजापत मगवान् ब्रह्मचर्य मुआस बहुत प्रपंचीत उपदेश मित्रकोच इसलिए जो गुरु ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहे उसे बहुत समय तक परीक्षा करके शिष्य से गुणों को जानकर, उसका उपदेश करना चाहिए ऐसा इसका भाव है ऐसी ही यह श्रुति भी है फिर एक साल तक तपस्या ब्रह्मचर्य और श्रद्धापूर्वक तुम वहाँ यहाँ वास करो तथा एक अन्य श्रुति में कहा है इंद्र ने प्रजापति के यहाँ एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए निवास किया इत्यादि इस प्रसंग का उपदेश साहस्री में अनेक प्रकार से विस्तृत वर्णन किया है इसलिए यहां संक्षेप में कह दिया है परमेश्वर और गुरु में श्रद्धा भक्ति रखने वाले शिष्य के प्रति किए गए उपदेश की सफलता अत्रापी देवता गुरु भक्ति में गुरुणा प्रकाशिता विद्यानुभवाय भवती प्रदर्शयती अब श्रुति यह दिखलाती है कि यहाँ भी देवता और गुरु की युक्ति युक्त पुरुषों के प्रति प्रकाशित की हुई विद्या ही अनुभव की प्राप्ति कराने वाली होती है यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता शर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः जिसकी परमेश्वर में अत्यंत भक्ति है और जैसी परमेश्वर में है वैसी ही गुरु में भी है उस महात्मा के प्रति कहने पर ही इन तत्वों का प्रकाश होता है उस महात्मा के प्रति ही ये प्रकाशित होते हैं यसे युष सेिणो देवे इयता प्रबंधेन दर्शिता खंडयक से सच्चिदानंद परम ज्योति स्वरूपिणी परमेश्वरी परोत्कृष्टा निरूपचरिता भक्ति एकणम अचाचल्यम श्रद्धा चोभे यथा तथा ब्रह्म तदुभयम् वर्तते विद्योपदेष्टरी गुराव तदुभय यलराशन विहाय च नास्त बुभुक्षित अन्यत्र साधनान न एवं गुरुकृप विहाय ब्रह्मवद्या दुर्लभेतीरात मुख्यािण महात्मन उत्तम से कथिता असताश्वतरोपन शीताश्वतरेण महात्मना कविपदेष्टा अर्थ प्रकाशन स्वाभायन मुख्यशिष्य तत्धना दुर्लभप्रदर्शनाथम यस्तु यश अत्यादि जिस अधिकारी पुरुष की देव में यहाँ तक के ग्रंथ द्वारा वर्णन किए हुए अखंडक अठ अखंडिक रस सच्चिदानंद परम ज्योति स्वरूप परमात्मा में परा उत्कृष्टता जानी अकृत्रिमा भक्ति है यह अचंचलता और श्रद्धा का भी उपलक्षण है तात्पर्य यह है कि जिसकी भगवान के प्रति जैसी निश्चलता और श्रद्धा है वैसी ही ये दोनों ब्रह्मवेद्ता गुरु के प्रति भी है उसके लिए जैसे तपे हुए मस्तक वाले पुरुष के लिए जलाशय को खोजने के सिवा और कोई उपाय नहीं है तथा क्षुधातुर पुरुष को भोजन के सिवा और कोई उसकी शांति का साधन नहीं है उसी प्रकार गुरु कृपा के बिना ब्रह्म विद्या का प्राप्त होना अत्यंत कठिन है यह सोचकर जिसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत उतावली लगी हुई है उस मुख्याधिकारी उत्तम महात्मा को ही ये कथित इस श्वेता उपनिषद में महात्मा श्वेताश्वतर द्वारा उपदेश किए हुए तत्व प्रकाशित अर्थात स्वानुभव के विषय होते हैं प्रकाशनते महात्म इस पदों की द्विरोक्ति मुख्य शिष्य और उसके साधनों की दुर्लभता प्रदर्शित करने के लिए अध्याय की समाप्ति के लिए तथा आदर के लिए है इत श्रीमद गोविंद भगवत पूज्य शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य प्रणीते श्रीम्सक्रणीते श्वेताषद्भाष्येषोध्याय सतम श्वेतापनिषदभाष्यम ओं तस्त सहनावतू सहनौन सवीरजरवावै तेजस्वनावधीतमस्त महासाई ओ शांति शांति शांति हरि ओम